पातंजल योग प्रदीप शर दर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्रों में अन्य वैदिक दर्शनों का खंडन नहीं है ब्रह्मसूत्रों में किसी वैदिक दर्शन का खंडन नहीं है बल्कि श्री व्यास जी ने तो जिन सिद्धांतों में अन्य विद्वानों का उनसे मतभेद था उनको भी आदरपूर्वक दिखलाया है किंतु साम्प्रदायिक आचार्यों ने जहाँ सूत्रों के शब्दों से अपने संप्रदाय के पक्ष में और अपने से भिन्न संप्रदायों के विपक्ष में अर्थ निकालने में खींचाता की है वहाँ प्राचीन तत्ववेदता ऋषियों के दर्शनों को भी जो वेदों के उपांग रूप है दूषित ठहराने में पूरा जोर लगाया है इसी कारण मुनि प्रणीत, वैशेषिक और कपिल मुनि के सांख्य का ब्रह्मसूत्रों में खंडन होने का भ्रम हुआ है जन्माद्यत ब्रह्मशूत्र के अर्थ जो तैत उपनिषद के यतो वा यूता जायंते ये न जाता जीवंती ययंत्यभि संविशंति तद् ब्रह्महेति के प्रतीक में है तीन प्रकार से हो सकते हैं पहला जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का अभिन्न उपादान उपाधान कारण जड़ तत्व सांख्य की प्रकृति वैशेषिक के परमाणु अथवा चारवाक के चार भूत हैं दूसरा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का अभिन्न निमित्त उपादान कारण चेतन तत्व हैं तीसरा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण चेतन तत्व अर्थात आत्मसत्ता और उपादान कारण जड़ तत्व प्रकृति अथवा परमाणु अनात्मसत्ता है इस प्रकार मुख्य तीन वाद अथवा सिद्धांत हो सकते हैं पहला जड़ अद्वैतवाद चारवाक वालों का जड़वाद दूसरा चेतन अद्वैतवाद नवीन वेदांतियों का अद्वैतवाद तीसरा चेतन जड़ अर्थात आत्म अनात्म द्वैतवाद वैदिक दर्शनों का द्वैतवाद सिद्धांत में तो यह द्वैतवाद है किंतु व्यवहार दशा में त्रैतवाद हो जाता है अर्थात पहला ईश्वर सगुण ब्रह्म सबल ब्रह्म अपर ब्रह्म जो ब्रह्मांड अर्थात समष्टि रूपेण जड़ तत्व के संबंध से चेतन तत्व अर्थात परमात्म सत्ता का नाम है दूसरा जीव जो पिंड अर्थात रूपेण जड़ तत्व के संबंध से चेतन तत्व अर्थात आत्म सत्ता का नाम है और तीसरा प्रकृति जड़ तत्व जो अनात्म सत्ता है और केवल कैवल्य अवस्था में ही जब दृष्टा के शुद्ध चैतन्य परमात्मा परब्रह्म निर्गुण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में अवस्थिति होती है तब उस कैबल्य प्राप्त किए हुए जीव की अपेक्षा से अद्वैत कहा जाता है न कि सांसारिक जीवों की अपेक्षा से यह द्वैतवाद सांख्य योग न्याय वैशेक चारों दर्शनों का सिद्धांत है दुख निवृत्ति के उद्देश्य से इन प्राचीन दर्शनकारों ने खोज की है दुख प्रतीति और उसकी निवृत्ति का प्रयत्न चेतन तत्व आत्मसत्ता के अस्तित्व को सिद्ध करता है इसलिए पहला जड़ अद्वैतवाद दूषित ठहराता है यदि दुख चेतन तत्व आत्मसत्ता का ही धर्म होता तो उसकी प्रतीत न होती और यदि दुख की प्रतीत भी आत्मा का धर्म माना जाए तो दुख और उसकी प्रतीति दोनों चेतन तत्व आत्मसत्ता का स्वाभाविक गुण होने से उसके त्रिकाल में भी निवृत्ति असंभव होती इसलिए दूसरा सिद्धांत चेतन अद्वैतवाद भी इनको संतुष्ट न कर सका इसलिए ये तत्ववेदता ऋषि इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि एक तो चेतन तत्व आत्मसत्ता है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है और इससे भिन्न एक कोई दूसरा जड़ तत्व अनात्म सत्ता है जिसके स्वाभाविक धर्म दुखादी है जिनके हटाने का प्रयत्न किया जाता है इसके अतिरिक्त सिद्धांत संख्या एक तथा संख्या दो के पक्ष में न तो कोई श्रुति मिलती है न युक्ति और न संसार में कोई उदाहरण परंतु सिद्धांत संख्या तीन को सारी श्रुतियां, स्मृतियाँ युक्ति और उदाहरण सिद्ध करते हैं